भाषार्थ हे अश्वदेव जैसे ब्यार हाथी तथा सिंह सारगुल की कामना करते हैं वैसे ही हम तुम्हें रात दिन यज्ञीय द्रव्य लेकर बुलाते हैं श्रेष्ठ नायकों तुम्हारे लिए यथा समय यजमान भक्त आहुतियां प्रदान करते हैं तुम भी सुबह वर्षदायक जलों के अधिपति हो इसलिए मानवों के लाभ के लिए अन्न ले � भाषार्थ हे नीता लोग अश्वदेव चारों ओर घूमकर प्रयास करती हुई राजा कक्षिवान की पुत्री घोषा मैं तुम्हें कहती हूं तथा तुम दोनों के विषय में ही बूढ़ों से पूछती हूं दिन तथा रात तुम दोनों मेरे हित के लिए मेरे नित्य कर्म में सहायक बनो तथा रथयुक्त अश्वयुक्त शक्त को नष्ट करने के लिए मुझे समर्थ करो। भाशार्थ, हे बुद्धिमान अश्वदेव, तुम दोनों रथ पर रहो। स्तोता के ग्रह में तुम कुछ की भांति रथ पर जाते हो। हे अश्वद्वय तुम्हारा मधु ज्यादा है, इसलिए मक्खियाँ उसे मुख में ग्रहण करती हैं, जैसे निष्कृत मधु नारियाँ इकट्ठा भासारथ हे अश्वदेव तुमने ही सागर में विपन्ना अवस्था प्राप्त भुज्य को बचाया था तुमने वश राजा तथा अत्र का श्रेष्ठ स्तुति करने के लिए उद्धार किया था तुम्हारा मित्रत्व श्रेष्ठ दाता ही प्राप्त करता है तुम्हारी रक्षा में मैं घोषा सुख की इच्छा करती हूं भासारथ हे अश्वदेव निश्चय से ही तुम ऋषु दुर्बल शैऋषि परिचारक तथा विधवा स्त्री की रक्षा की थी हे अश्वदय तुमने शब्द करने वाले बहुत से गतिशील द्वार वाले मेघ को यज्ञ में हविका दान करने वाले यजमान के लिए बरसाने के लिए खुला किया भाशार्थ हे अश्वदय तुम्हारी कृपा से यह घोषा नारी लक्षण प्राप्त करके सौभाग्यवती औषधियां शस्य आदि उत्पन्न हों इस तेजस्वी पुरुष की ओर निम्नामुखी होकर नदियां भी बह रही हैं वह रोग रहित हैं शत्रुओं से न मारे जाने वाले इसको तब ही पतितत्व प्राप्त होता है भाषार्थ हे अश्वदय जो लोग अपनी स्त्री की प्राण रक्षा हेतु है रोते हैं तथा उन स्त्रियों को यज्ञ कर्म में और उनका अपनी बाहों में प्रदीर्घ आलिंगन करते हैं तथा वे अपने पति के लिए उत्तम संतान उत्पन्न करती हैं और स्त्रियां भी पति को आलिंगन देकर उसका तथा स्वयं को सुख प्राप्त करती हैं भाषार्थ ही अश्वदेव उनका वैसा सुख हम नहीं जानते उस सुख का तुम ही वर्णन करो युवा पुरुष मेरा पति युवती स्त्री के मेरे साथ घर में जो निवास करता है युवती पत्नी पर करने वाले बलशाली तथा रिवान पति के घर को में जाऊं हम सदैव उस घर की कामना करते हैं भाशार्थ हे अन्य धन के अधिपति तथा जलों के स्वामी अश्वद्वय तुम दोनों को शुभ कल्याण प्रद बुद्धि प्राप्त हो मेरे मन की कामनाएं नियम पूर्वक संन्यत करो तुम मेरे रक्षक हो हम अपने पतियों के प्रिय होकर स्वामी के ग्रहों को प्राप्त हों भाषार्� ये मुझे पुत्रादि सहित धन प्रदान करो हे जल के स्वामी तुम मुझे सुख से पीने के लिए योग्य जल दो राह में आदि बाधाएं नष्ट करो तथा विपरीत बुद्धि को दूर करो Bhāsārth, he Ashvīdev, he Darśanī Jāloṅke Śāmī, Tum áj káha hó? Kín lók mě tőm ámód brmód kárté húe, sánh kó tript kárté hó? Kőn yajman Tum dőnőkő bád kárt rászakta hó? Kís vidván yajman stota kě gřehér pár tőm एक चक्तारिणं सुक्तं भाशार्थ हे अस्तिदेव तुम दोनों के पास एक ही रथ है उस उत्तम रथ को अनेक बुलाते हैं अनेक स्तुति करते हैं वह तीन चक्र वाला है यज्ञों में जाता है चारों तरफ घूमकर यज्ञ को सुसंपन्न करता है प्रातः काल होते ही श्रेष्ठ स्तुतियों से युक्त प्रार्थना करके हम उसे बुलाते भासार्थ हे सत्य के प्रणेता तथा नीता अश्वदय तुम प्रातः काल अश्रु से जोता हुआ प्रातः काल जाने वाला तथा मधु अमृत वाहक रथ पर आरूढ़ हो जिसके द्वारा यजनशील प्रजाओं को प्राप्त होगो श्रेष्ठ स्तोत वाले ऋषि होता से युक्त यज्ञ में भी जाओ भासार्थ हे अश्वदय सोम युक्त अध्वरीन यज्ञ कराने में श्रेष्ठ a sír, के समीप, आओ। जो तुम दूसरे बुद्धिमान पुरुषों के यज्ञों में जाओगे तो भी वहाँ तुम सोम रस ग्रहण कर सकोगे ऋचतवारमशन सुप्तम भासार्थ बार ठीकने वाला धनुर्धर जैसे श्रेष्ठ रीति से दूर स्थित लक्ष पर हृदय भेधक बाण का प्रहार करता है तथा पुरुष आभूषणों को पहनकर सजता है वैसे ही तू इंद्र के लिए अपने शत्र का श्रेष्ठ वचनों से निराकरण करो, हे स्तोता, तू सोम याग में इंद्र को प्रतिदिन अपने अनुकूल कर। भाषार्थ हे स्तुतिकर्ता तू जैसे गाय को दूँ कर अपना प्रयोजन सिद्ध किया जाता है नित्र स्वरूप इंद्र को अपने इच्छुत फलों को प्राप्त करने के लिए प्राप्त कर उसी प्रकार स्तुत्य इंद्र को स्तुतियों से जगा धनाद से पूर्ण कोशागार की भांति ऐश्वर्य से परिपूर्ण संपन्न शूरवीर इंद्र को धन दान के लिए प अधिस्ट दाता क्यों मानते हैं? मुझे धन देकर समर्थ कर तुझे मैं समर्थ करने वाला सुनता हूँ मेरी बुद्ध कारे करने में निपुण हो हे इंद्र हमें श्रेष्ठ धन प्राप्त कराने वाला भाग्य दे भाषार्थ हे इंद्र तुझको लोग संग्राम में मदद के लिए आदर से बुलाते हैं संग्राम में जाते हुए तुझे पुकारते हैं इस समय में वीर इंद्र जो मानव हविर द्रव्य है उसके साथ ही मैत्री करता है सोम प्रस्तुत न करने वाले के साथ इंद्र मित्रता करना नहीं चाहता वाले धनवान की भांति उदारता से इस इंद्र को तीव्र सोम रस प्रस्तुत करता है उस यजमान के दिन पूर्व भाग में श्रेष्ठ पुत्र सहित प्रेरित सुंदर आयुधों से युक्त शत्रुओं को दूर कर देता है तथा वृत्रादि विघ्नों को नष्ट करता है भाषार्थ जिस इंद्र की हम स्तुति करते हैं तथा जो धनवान इंद्र हमें इच्छित धन देता है उसका शत्रु दूर से ही भयभीत होता है उस इंद्र को शत्रु देश की संपत्ति भी प्राप्त है। उस वज्र से हमारे पास के शत्रु को दूर कर तथा हमें अन्न जौ और गाय से युक्त संपत्ति दो स्तुति करने वाले मेरी बुद्धि को अन्न कर भाषार्थ जिस इंद्र के उदर में उसके लिए हवन किए हुए तीव्र शुधोद पादक सोम प्राप्त होते हैं वह धनवान इंद्र दानशील यजमान का कभी विरोध नहीं करता किंतु अधिक सोमरस देने वाले यजमान को अधिक धन देता है, भाशार्थ जैसे जुवारी जिससे हारा हुआ है। उसी को खोजकर हरा देता है, उसी प्रकार इंद्र भी करता को आक्रमण करके पराजित करता है, जो देवों की इस्तुति उपासना में धन खर्च करने में कंजूसी नहीं करता, धनवान बलवान इंद्र उस देव उपासक को धनिष्वर्य से युक्त कर देता है। भाषार्थ हे अनेकों द्वारा आहूत इंद्र तेल कृपा से निर्धन और यव आद अन्न से सभी प्रकार की ক্ষুধা की निवृत्ति कर सकें राजाओं से हम उत्कृष्ट धन प्राप्त करें तथा अपने बल से हम शत्रुओं को पराजित कर सकें भाषार्थ बृहस्पति हमें पश्चिम पीछे से उत्तर ऊपर से तथा दक्षिण नीचे से पापाचारी शत्रुओं से बचाएं तथा इंद्र पूर्व दिशा और मध्य भाग से आने वाले करने के लिए हमें उत्तम धन प्रदान करें त्रिचत्वारिन्शन सुक्तम भाषार्थ मेरी सर्वतारक परस्पर सूक्तम वर्ध सब प्रकार की तथा इच्छा करने वाली बुद्ध इंद्र की स्तुति गुणगान करती है जिस प्रकार स्त्रियां अपने स्वामी पतियों को सुख सम्रद्ध के लिए आलिंगन करती हैं वैसे ही शुद्ध दोस्त रहित ऐश्वर्याव इंद्र तुम्हें छोड़कर मेरा मन अन्य कहीं दूर नहीं जाता तुझमें ही मैं अपनी इच्छा स्थापित करता हूँ जैसे राजा आसन पर विराजमान होता है वैसे ही हे दर्शनीय इंद्र इस यज्ञ में अधिष्ठित हो तथा इस श्रेष्ठ सोम से सर्व श्रेष्ठ वान कार्य संपन्न हो